हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल बिहाइंड दीन्स एपिसोड ऑफ टाइनी टेल्स अगर आपने टाइनी टेल्स का एपिसोड सिक्स यानी सीजन टू एपिसोड टू मैनी एक नहीं सुना है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इस एपिसोड को अभी के अभी बंद कीजिए और उसको जाके सुनिए क्योंकि मैं उस एपिसोड को पूरा का पूरा स्पॉइल करने वाला हूँ मुझे मैसेज आते हैं कि एपिसोड जल्दी क्यों नहीं आते इतना टाइम क्यों लगता है आपको नया एपिसोड डालने में तो मैंने सोचा एक बिहेंड द सीन्स एपिसोड बनाऊं और आपको बताऊं कि क्यों लगता है टाइम क्या प्रोसेस है एपिसोड बनाने के पीछे प्री प्रोडक्शन में क्या लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में क्या लगता है कितना एफर्ट लगता है एक एपिसोड बनाने में इसलिए ये स्पेशल एपिसोड है अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोडक्शन में या राइटिंग में या साउंड डिज़ाइन में तो आपको शायद अच्छा लगेगा अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एंड प्लीज़ मैं स्पॉयल करने वाला पूरा एपिसोड तो इसको भी रोक दीजिए अगर आपने अपिसोड नहीं सुनाया तो जब से पहला एपिसोड आया था टाइनी डेल्स का उससे एपिसोड फाइव तक मुझे हर जगह कमेंट्स आ रहे थे हॉरर में कुछ बनाओ थ्रिलर में कुछ बनाओ तो मैंने सोचा कि हॉरर स्लैश थ्रिलर एपिसोड बनाते हैं तो इस एपिसोड का आइडिया मुझे एक मूवी देखते हुए आया था हश नाम है मूवी का 2016 में आई थी और उस मूवी में एक बहरी लड़की होती है डेफ़ गर्ल एंड शी इज़ लिविंग अलोन इन अ हाउस इन द मिडल ऑफ लाइक नो और एक आदमी उसके पीछे बढ़ जाता है ही वॉन्ट्स टू किलर तो उस मूवी को देखते हुए मुझे आईडिया आया था कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कैंपिंग करने जाते हैं और उनमें से एक किडनैप हो जाता है और जो किडनैपर है वो इनसे पहेलियाँ पूछता है तो ये बेसिक क्रक्स था इस एपिसोड का और फिर मैंने ये एपिसोड लिखना शुरू किया आ, मैं ट्विटर पर चेक कर लेता हूँ जो टाइनी टेल्स का ट्विटर हैंडल है टाइनी टेल्स पॉड उस पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ एपिसोड से रिलेटेड अगर आपको भी रेगुलर अपडेट्स चाहिए होते हैं तो उस हैंडल पर जाके पढ़ सकते हैं कि क्या स्टेटस नए एपिसोड्स का भी 23 फेब को मैंने लिखा था ट्राइंग माय हैंड एट हॉरर बिकॉज देर हैव बीन सो मैनी रिक्वेस्ट्स बट इट्स नॉट घो स्टोरी और एनी ऑफ देट बुलश तो मेरे को ये लग रहा था कि अगर हॉर है तो मैं कोई घो स्टोरी या कुछ भूत प्रेत वाली कहानी कुछ सुपर नहीं लिखना क्योंकि मैं खुद ही बिलीव नहीं करता हूँ चीज़ों में तो बड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है मुझे अगर मैं कुछ देख भी रहा हूँ कोई हॉरर मूवी इसमें घोस्ट है या कोई आत्मा भटक रही है इसलिए मैंने कहा कि यार कोई सुपर एंटिटी नहीं है एक इंसान है जो विलेन है और वो इस ग्रुप को टेरराइज़ कर रहा है उनको डरा रहा है और कैसे ये सर्वाइव करेंगे या कैसे उसको बीट करेंगे तो शुरू करते हैं मैं आपको सीन बाई सीन ब्रेकडाउन बताऊँगा एंड यू मे लाइक इट यू मे नॉट लाइक इट लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए क्या प्रोसेस है एक ऑडियो ड्रामा पॉडकास्ट पीछे। हम नीचे खड़े हैं। हैं हाँ हाँ। अबे बॉस को बोल मैं जा रही काम गया में। में? हो रहे यार। आजा आजा। कितना टाइम लगेगा में? यहां से चलने के बाद दो घंटे आई थिंक अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो है ना अभी तो सो रहे है क्या नहीं नहीं यार इसको पहले हैं। दो लीटर हरप्रीत के बच्चे सो मच जाइय करते हुए आ गई महारानी। यार, बॉस, मुझे लास्ट। इस सीन के पीछे मेरा ये था कि क्योंकि कई बार मैं ऑडियो ड्रामा इंग्लिश के सुन रहा होता हूँ अमेरिकन सुन रहा होता हूँ तो उसमें नरेट करना शुरू कर देते हैं और मुझे वो बहुत अनॉइंग लगता है कि अगर आप ऑडियो ड्रामा बना रहे हो तो आप कहानी क्यों सुना रहे हो आप कैरेक्टर्स के थ्रू और साउंड इफेक्ट के थ्रू क्यों नहीं स्टोरी आगे बढ़ाते तो अगर मेरे को करना होता तो मैं कर सकता था ऐसा शुरू में नरेशन शुरू कर दूँ शाम के साढ़े छः बजे हैं आदिति सागर और हैप्पी तीन दोस्त गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे हैं अपनी चौथी फ्रेंड का तो ये मुझे बहुत अनॉइंग लगता है क्योंकि दिस इज़ नॉट एक बहुत पुरानी सेइंग है सिनेमा की या फिल्म मेकिंग की शो नॉट टेल तो ऑडियंस को बताओ नहीं दिखाओ या एक्सपीरियंस कराओ तो अगर आप इस सीन को ध्यान से सुनेंगे तो इस सीन में कई सारे डायलॉग्स है हैं और साउंड इफेक्ट्स हैं जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है कोई भी स्टोरी आप सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर दूसरी मिलती है फिर तीसरी मिलती है और ये थ्रेड चलता जाता है और आपको समझ आता रहता है कि अभी हो रहा है अभी हो रहा है तो इसमें वो फ़ोन पे कह रहा है साढ़े छः हो रहे हैं अपनी फ्रेंड को विच इज़ अ वेरी कैजल थिंग टू से लेकिन आपको भी समझ आ रहा है कि यार अच्छा साढ़े छः हो रहे हैं एक फ्रेंड के वेट कर रहे हैं वो जॉब कर रही है अभी वहाँ से नहीं निकली है एंड देन गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो हमें समझ आता है कि यार अच्छा कार में बैठे थे ये लोग और जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो बाहर से जो साउंड है वो भी अंदर आता है गाड़ी के तो उससे भी समझ आता है कि यार अच्छा गाड़ी पाग है चल नहीं रही है एंड देन कार स्टार्ट्स फिर वो सीट बेल्ट लगाता है तो ये जो पूरा साउंड डिज़ाइन है ये मैंने स्क्रिप्ट में ही लिख दिया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट बना दी फिर पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर मेरे को आइडिया आया कि यार सीट बेल्ट लगानी है वो एक एक क्यू आपको बताता है कि अच्छा सीट बेल्ट लगा रहा है अब गाड़ी चला रहा है अब गाड़ी चल रही है मतलब विच इज़ नॉट नीडिड इन विजुअल्स क्योंकि तो आपको दिख ही रहेगी सीट पर लग गई है गाड़ी स्टार्ट हो गई है इसलिए ऑडियो में कुछ सर्टल्टीज हैं जो मुझे डालनी पड़ती हैं और कुछ एज्यूम करना पड़ता है कि ऑडियंस भी समझ जाएगी कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे ऐसा हो रहा है मुझे उसके साथ क्लब मत कर बॉयफ्रेंड नहीं है वो तेरा हाथों अब इस डायलॉग से आपको पता लग रहा है कि आदिति एंड सागर अडेटिंग जो कि मुझे अगर नरेट करना होता कि यार इनमें से ग्रुप में कप वाला बहुत बोरिंग लगता है मुझे वो आप सुनिए यही सीन विदाउट एनी डायलॉग्स सिर्फ साउंड डिजाइन और आपको समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था इंफॉमेशन कैसे डिलीवर हो रही है आपको ये ये लाइट कहां से? ये ले। 16th October, ओ -ओ, लाइट से? 16th ऑन हो गई। 180 डेज़। डेज़ तो तो अभी अक्टूबर तो नवंबर दिसंबर 171 ही हुए हैं। पूरा हफ्ता बचा है। है। है जल्दी कैलकुलेट कर लिया। चैंप है। यार वैसे हद है तुम लोगों की। मैन वाइल्ड वाले को देखा क्योंकि मुझे बाद में इनको एक पैलेन में डालना था एक मुसीबत में डालना था इन द लास्ट एक्ट और एक और चीज़ थी मुझे अभी बताना था ऑडियंस को आपको कि आदिति इज द स्मार्ट वन क्योंकि बाद में अचानक से अगर उसकी पहलिया का आंसर आदित्य इमिजिएटली देने लग जाती तो आप सोचते यार की सुपर पावर कहाँ से आ गई इतनी तो इंटेलिजेंट लड़की कौन सी है इस ग्रुप में से तो अभी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि शी इज द स्मार्ट वन और मुझे लाइट ऑन करने का एक डालना था स्ट्रिप्ट में कितने बदतमीज हो यार तुम सब ये वो पहला मोमेंट है जब इनके साथ कुछ गलत तो नहीं लगता है क्या हो रहा है और अगर आप कोई अच्छी हॉरर मूवी देखोगे या ऐसी कोई मूवी देखोगे तो आपको धीरे धीरे क्यूज मिलती रहती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो, तो इसमें ये जीपीएस इनका चलना बंद हो गया काम करते है यही लगा लेते हैं कैम सुबह बदल लेना पंक्चर और फिर कल अपने स्पॉट पे चलेंगे ये भी ठीक है चलो चलो मैडम। इज़ द स्मार्ट यार तू तो मुझे और मंडरा प्लीज़। अच्छा टेंट लगाते हैं। है। है है। है। अक्षय जो, है। जो एक्टर है जिन्होंने सागर का करेक्टर प्ले किया था उसने सुना भी नहीं था कभी और मैंने उसको इमिडेटली फोन में सुनाया और उसने पिक कर लिया एंड आई थिंक ऐसे कैंपिंग ट्रिप पर हम मिले थे होंगे मतलब रिकॉर्डिंग टाइम पे एक्टर्स कह रहे थे यार बहुत चीजी है ये सीन और yeah. लेकिन मैंने कहा चीजी, चीजी चीजें करते हैं लोग पीपल डू वियड थिंग्स एंड आपके भी नेटवर्क में कुछ लोग होंगे जो ऐसी <laughs> क्योंकि अगर अचानक से सागर किडनैप हो रहा है और आप कहोगे यार हमें क्या फर्क पड़ता है कौन है सागर लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार He a a a core part of this this group and and and and he's He's he's been dating this girl and he just nice nice guy. So he's a nice guy So you you should should root for him. You should feel for him. feel his pain and Aditi's pain. Aditi's Senegal. बहुत tough होता जा रहा है ये वो ये किसका पैर है मेरे मुंह पे ये जो गेम खेल रहे लैंग्वेज वाला कुछ भी। भी और और शुरू में में जो मैंने ओरिजिनली तो था तो इसमें स्टार्ट करती है हमने रिकॉर्ड कर लिया था बास से शुरू हो रहा है गेम लेकिन एडिटिंग के टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार बी पे तो कोई कंट्री खत्म ही नहीं होती तो हाउ इज शी संगेड और फिर मैंने कहा नोटिस ही नहीं करेगा ये तो क्यों मैं सोच रहा हूँ लेकिन मेरे तो माइंड में था कि यार हटाना हटाना इसलिए पूरी क्लास जो सुनने पड़ेंगे क्या हुआ तो। वो डब्बी नहीं उठाई वाली कहा ले आता हूँ अब इनके साथ ऐसी चीज़ें आ, हो चुकी हैं जी पी गड़बड़ हो गया था oh. इन फ्रंट ऑफ द बोन फायर आवाज़ें आ रही थी बड़े के पीछे oh. से तो अभी जो इसका डिसीजन है बाहर जाने का आई वॉन्टेड द लिसनर से अभी क्यों जा रहा है इस टाइम बाहर सुबह ले लियो वो आती बोलेगी लेकिन अगर आप देखो कि हॉरर मूवीज़ में कैरेक्टर्स बड़े, बड़े स्टूपर डिसीजनस लेते हैं और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एज अ व्यूअर और एज आ लिसनर की यार क्यों कर रहे हो अभी बाद में कर लेना but i wanted to stay true to the genre of the the horror genre kaha reh gaye mahashay this is a build up to what is about to happen just silence hai agar subhar honge we wait ye jo chal raha silence sagar happy happy hm mm. dekh yaar kaha gaya tera dost call attend kar raha hoga yaar kaun si call नेटवर्क तो आता नहीं है है पे <laughs> ये ये टॉर्च गिरी गिरी पड़ी माय गॉड हुई थी सागर जो म्यूजिक आप सुन रहे हो म्यूजिक मेरे को शुरू से दिमाग में था कि म्यूजिक हैज़ बी अ वेरी म्यूजिकटेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड बिकॉज़ ये जॉन ऐसा है कि इसमें म्यूजिक डालना कम्पल्सरी है और कुछ म्यूजिक मैंने नेट से ढूंढ के लाइसेंस करके कुछ मैंने खुद अपने आईपैड पर गराज बैड में बनाया तो अभी जो दो क्यूज आप सुन रहे हो एक ये ड्रम ड्रम बीट चल रही है और एक ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले हो रहा है पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कुछ भी पीछे लगा दिया और चले जा रहे हैं बजा जा रहा है इट हैज टू हैव अ मीनिंग बिहाइंड एंड हैजू हैव अ रीजन फॉर बींग देर और ये जो ड्रम बीट है It represents their fear और ये जो पीछे string instrument चल रहा है it represents their confusion कि यार हो क्या रहा है तो कुछ कुछ जगह सिर्फ ड्रम है जहाँ पर इनको आपको कन्वे हो रहा है कि यार दे आर अफ्रेड आई होप सबलिमेली आपको ये कन्वे हो जाता है और ये जो ड्रम बीट है I watched a movie many years ago uh, under the skin it was a weird uh, horror sci-fi fantasy movie movie तो उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उसका जो थीम म्यूजिक था इट्स कॉल्ड लिपस्टिक टू वॉइड वो मेरे दिमाग में फिट हो गया था उस टाइम एंड आई वॉज लिसनिंग टू दैट वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट मतलब पूरे टाइम मैं वो उसको सुनता रहा स्क्रिप्ट को लिखता टाइम और उसमें जो ड्रमबीट है उसको मैंने अपने आई पैड में गराज बैंड ऐप के अंदर रिक्रिएट करने की कोशिश करी तो ये सैम्पल है उस थीम म्यूज़िक का लिपस्टिक टू वॉइड फ्राम अंडर द स्किन बाय माईकाली बहुत ही क्रीपी म्यूजिक है इसका एक्सट्रीमली क्रीपी और आ, रात को आप सुनोगे अगर सिर्फ इसको हेडफोन में लगा के अंधेरे में तो आपको बड़ा वियड फील होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद लेकिन ऑब्वियसली जी इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं लेकिन जो ड्रम बीट है वो मैंने आईपैड में रिग्रेट करने की कोशिश करी थी एंड आई आई एम हैपी विद जो बी बना क्या हुआ ये स्ट्रिंग oh उसने उठाई नहीं सागर यार तुम दोनों यहां रुको मैं थोड़ा इधर तो देख के आता हूँ अगेन ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पीछे चल रहा है it's, it's their confusion कि क्या हो रहा है पे सागर oh ये जो बज रही है? है जो कि hello, hello. मेरे फ्रेंड ने सुना तो बोला मारियो के साउंड डाले ये जो बीप है वॉकी टॉकी में इनकमिंग के लिए होती है when you press send from one side तो दूसरे जो receiver है उसको सुनाई देती है बीप फिर आपकी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन मैंने बिकॉज मेरे मैं पास ये विजुअली नहीं था कन्वे करने को कि ये सेंड कर रहे हैं अपनी तरफ से दे आर ट्रांसमिटिंग तो मैंने उस बीप को एज़ अ ट्रांसमीटर यूज़ किया कि यार ये सेंड दबाते हैं तो वह बीप बचती है विच इज़ नॉट विच डज़ नॉट हैपन इन द रियल वर्ल्ड लेकिन इन दिस सनैरियो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कन्वे करने के कभी आपस में बात कर रहे हैं और कभी ये मेनिया से बात कर रहे हैं चार्ली चार्ली कौन है अरे ऐसी तो कहते हैं इधर दिखा सागर सागर नोटपैड दिखा इसमें तो कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है गैस करो मैं कहा छुपा हूँ नहीं यार वो ऐसा कभी नहीं करेगा दिस इज नॉट फनी सागर नमस्कार ओह ये जो नमस्कार है मेनक का ये आई थिंक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स जो मैंने अपने नोटपैड में लिखा था कि यार वो नमस्कार बोलता है ना क्रीपी वे और उसके बेसिस पे उस वर्ड के बेसिस पे मैंने मेनियक का पूरा कैरेक्टर बनाया स्क्रिप्ट में आई थिंक दस पेज लिख चुका था एंड आई वॉज वंडरिंग यार ये कौन प्ले करेगा ये क्रीपी करेक्टर और मैंने अपने नेटवर्क में जो जिन एक्टर्स को मैं जानता हूँ उनको भी बोला कि यार एक ऐसा एक्टर चाहिए जो स्पष्ट हिंदी बोले और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी डाला एक्टिंग वाले लेकिन मुझे कोई मिला नहीं फिर एक चांस एक बिजनेस मीटिंग में गए थे वहाँ पे ये मुझे मिले ध्रुव रंजन ही हैज़ एक्टेड मतलब कॉलेज में स्कूल में लेकिन प्रोफेशनली नहीं, नहीं करते एंड मैंने उनको बताया आप कि हम टाइनी टेस्ट बनाते हैं इट इज़ एन ऑडियो पॉडकास्ट उसमें एक्टर्स होते हैं दे परफॉर्म और इनको बहुत अच्छा लगा आइडिया बोल इन्होंने मुझे कहा कि यार कोई चांस हो तो मुझे भी मुझसे भी एक्टिंग करवाना इनसे बात करते हुए मैं समझ रहा था कि इनका हिंदी का जो उच्चारण है जो डिक्शन है बहुत साफ है एंड इट वुड फिट परफेक्टली फॉर द करेक्टर ऑफ मैनी लेकिन मैंने इनसे इनका ऑडिशन एक वर्ड से लिया मैंने कहा यार की तरह हंस के दिखाओ एंड ई लाफ्ट एंड आई यार आपको मैं लॉक कर रहा हूं तो एक्सीडेंटली uh, मुझे मिल ध्रुव रंजन क्या करू जवाब देना uh, uh, कौन हमारा परिचय जानकर क्या करेंगी आपके मित्र के नए शुभचिंतक हैं हम ये लो बात करो अति ये जो पीछे एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चल रहा है एक बेस स्ट्रिंग चल रहा है आई थॉट ऑफ कि यार मेनियक को एक थीम म्यूजिक मिलना चाहिए और जब भी मेनियक अपनी अप, अपना पावर दिखा रहा है, अपनी दिखा रहा है, वो प्ले होता है। क्या चाहिए, चाहिए तुम्हें हम लोगों के पास कैश uh, है और ज्वेलरी है और एटीएम का आदमी है उसको छोड़ दो कितनी डिमांड है हम अरेंज कर लेंगे कितना चाहते हो तुम आप गलत समझ हैं धन का नहीं है हमें फिर फिर वापस आ है बिकॉज़ दे अफ्रेड कि यार तो धन नहीं चाहिए चाहिए क्या चाहिए चाहिए गाड़ी चाहिए क्यों किडनैप कर लिया इसने हमारे फ्रेंड को महाभारत पढ़ी है तुमने क्या महाभारत में एक यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है और प्रश्नों का उत्तर सही प्राप्त होने पर ही युधिष्ठिर को आगे बढ़ने देता है ये तुम्हारी यक्ष परीक्षा है जितने तो भी एपिसोड आए हैं टाइनी टेल्स की अब तक उनमें जो लैंग्वेज है इट इज वेरी इट्स मिक्स ऑफ हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश जो की हिंदी इंग्लिश को हम इंग्लिश बोल हैं एंड Hindi and Urdu ka combination jo Hindustani language of North India ki to usse maine kaha ki yaar we should move in a different direction aur jo hamara maniac hai ye shuddh Hindi bolta is stress mein mat bolo which added another layer to his character ye le har galat jawab ka bhuktan tumhare mitra ki ek उंगली। ये भी मुझे काफी जल्दी पहले <laughs> आइडिया गया था कि वो कहता है कि मैं उंगली काटूंगा उसकी अगर तुम मेरी पहली का आंसर देते हो विच इज लाइक ऑफ दिसलिया गेम नहीं खेलना क्या कर रही है तुम्हारे पाओ के पास कोका का खाली मैंने बज थीम पीछे अभी आप सुनोगे ये जो चल रहा है तो। oh, God it. भागने का प्रयास मत करना मुझे शिकार भी बहुत पसंद अगेन वापस आ गई है। कौन सा खेल चुनेंगे मैं तो दोनों में हूं। <laughs> ओ, अब समझी प्रैंक करो तुम लोग मुझे आई एम सूस पागल हो गई ये जो कह रही है प्रैंक कर रहे हो मेरे को चलता, चलता? ये लग रहा था कि यार एज अ लिसनर आपको ये ना लगे कि यार इट्स अ प्रैंक बिकॉज पहले वो कह रही जो ऑम्बी अटैक करेंगे वो उसको डरा रहे थे ऑलरेडी एंड आई वांटेड टू एलिमिनेट दैट कि यार ये अगर ट्रैक लिसनर का उस तरफ जा रहा है कि दिस होल थिंग इज अ प्रैंक तो अभी एलिमिनेट हो जाए एक तो उस गन शॉट से विच रेजिज द स्टेक्स एंड अभी इन्होंने क्लेम कर दिया कि पागल हो गए कि हम अपने ऊपर गोलियाँ चलवाएंगे ये तुम लोग का प्लान था ना पूरा प्रैंक होता तो अपने पर गोलियां चलवाते क्या ओके, पूछो लिखने का सामान दिया है लिख सकते हो लिखना हो तो तीन सही उत्तर दे दिए तो तुम्हारा मित्र तुम्हें वापस मिल जाएगा हाँ हा, मैं लिखता हूँ ध्यान से सुनना एक ही बार बोलूंगा उत्तर देने के लिए एक मिनट होगा तुम्हारे पास सुबह सवेरे मैं रंग काला दिन भर चमकू लाल है पहेलियां हैं, इनको लिखने में सारा टाइम मेरा निकल गया आई थिंक काला क्या होगा एक महीना लग गया था मुझे पांच पहेलियां बनाने में आगे क्या था पहले मैंने सोचा नेट से निकाल के डाल दू पहेलिया लेकिन मेरे दिमाग में है की दो चीजें है एक तो अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं और वो रियल वर्ल्ड में अफेक्ट होता है लाइक like, आप ये पहली अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं और उनको नहीं बताऊंगी बिकॉज दे कांट लुक इट अप तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यार वो एग्जिस्ट नहीं करता था पहले वो आपने एपिसोड में सुना पहली एंड देन यूर आस्किंग योर फ्रेंड एक तो वो एलिमेंट था दूसरा एलिमेंट था कि एज ए लिसनर आप भी पॉज करके सोच सकते हैं कि यार क्या आंसर होगा या हो इनके साथ आप सोच रहे हैं अगर कोई बेसिक पहेली होती कोई तीतर के दो आगे तीतर टाइप की पहेली होती जो आप सुनते आ रहे हैं या कुछ इनोवेटिव नहीं है उसमें तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और पहेलियों का ऐसा था कि जितना हो सके मैं प्योर हिंदी में कोशिश कर रहा था लिखने की बट आई थिंक एक आध उर्दू का वर्ड भी में आ गया है विच इज़ ओके जो रिदम एंड मीटर होता है एक पहेली या एक पोएम का जिसको उर्दू में काफ़िया कहते हैं काफ़िया मिलाना जो सिलेबल्स हैं इन इन फर्स्ट लाइन वो मैच हो एक मीटर बन के नीचे चले वो बड़ा मुश्किल था कि वर्ड को मुझे बार बार रीअरेंज करना पड़ रहा था एंड आई हैड टू समटाइम्स रिवर्स इंजीनियर मुझे आंसर सोच के पीछे जाके क्लूज बनाने थे अब एक नया एलिमेंट म्यूजिक का आया है जो आपने अभी सुना वो है व्हेन दे आर ट्राइंग टू रैक देअर ब्रेन्स व्हेन दे आर ट्राइंग टू कम अप विद अपन आंसर वो थिंकिंग का म्यूजिक है इनका और जब भी ये आंसर देने की जब भी सोच रहे होते हैं पहली का आंसर वो आपको सुनाई देगा हो सकता है लाल गुलाब में कांटे होते हैं अंधेरे में काला सीधे से ये सीन लिखना मेरे इतना डिफिकल्ट था बिकॉज मैं खुद ही इन्वेस्ट कर चुका था इन करेक्टर्स में बाय द टाइम मैं यहाँ तक पहुँचा था स्टेप में और उसकी उंगली मेरे दिमाग में इस टाइम आ गया था कि एंगल ग्राइंडर से उसकी उंगली काटता है वाज एन इजी टू टू द लिसनर आल्सो कि आवाज से कुछ हो रहा है और आई फाउंड इट वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट में थे चल रही पीछे लिटरल मतलब कुछ हुई पोएम्स है कुछ वर्ड प्ले हैं जैसे वो चंदा वाली है इट इज अ वर्ड प्ले चंदा के अलग अलग मीनि की ऐसा ना हो कि एक बार पैटर्न समझ आ जाए जा और लिसनर को फिर वो क्रैक करना शुरू कर दे क्योंकि अगर आप कैरेक्टर से पहले क्रैक कर लेते हो तो फिर कैरेक्टर की जो कैरेक्टर का जो प्रोवेस है वो कन्वे नहीं हो पाएगा आपको एंड आदिति की बेसिकली आदिति इज़ द हीरो वो यूजुअली डैम्सल इन डिस्ट्रेस लड़की होती है हो, और लड़का उसे बचा रहा होता है आई रिवर्स दैट एंड आदिति इज़ द हीरो लेकिन वो फिजिकली बीट नहीं कर रही है में मेंटली बीट कर रही है उठना यार ऐसे मत कर। जिंदा है यार वो। सेव हिम। सुन पिछले साल को प्याले में डाला पिछला साल। 2018? नहीं वो होगा चाइनीज वाला सबसे पहले मेरे दिमाग में ये रोमन न्यूमरल्स वाला आइडिया आया था की संक्रमण हो जाए ट्रांसफॉर्म हो जाए 1009 रोमन रोमन में एम आई एक्स मिक्स मिश्रण यस यस यस चंदा चंदा मामा नारी का नाम चंदा अमीर और गरीब सब अब इन्होंने तीन में से दो सही आंसर दे दिए हैं तो अगर मैं सुन रहा होता तो आई वॉज आई वु रूटिंग फॉर बचाए की यार अब ये तीसरा दे दें दे, जैसे कि ये कह रही है एक और बचाए ये तीसरे का आंसर देते हैं एंड है पहला सागर वुड बी रिलीज लेकिन का कोई फिर कोई इसमें मजा नहीं है इसमें ट्विस्ट नहीं आ रहा कुछ ने लिया है क्रोध आ, वो जो अप डाउन होता है स्टोरी का, का कि यार दो सही देती दे है फिर गलत हो गया फिर एक और उंगली कट गई और फिर द रहा है बीट अगेन क्या था वो चीज में मजा आता है मतलब एक आजाद है दूसरा नहीं पाँच पाँच पाँच पाँच क्या होते हैं तीसरे का कोई छोर नहीं चौथा गुस्से वाला है उसकी इनकी जो स्टुपिड रीजनिंग है ये ये आई आई आई आई थिंक कोई भी कन्विंस कन्विंस नहीं होगा एन ऑडियंस की क्या क्या बकवास कर कर रहे रहे हैं हैं हैं सी हियर टेस्ट लेकिन खुद को कि हम सही देने वाले तक ह्यूमन बॉडी रीच है स्वतंत्र लिसनिंग एम एम सॉरी सॉरी जब ये ये का इसने चलाया था। हमारा मित्र, कुछ नहीं होता, खेल में ये सब चलता रहता है। कई बार ट्रामेटिक uh, सिचुएशन तो हम रैशनली सोचना बंद कर देते हैं एंड वी इधर शट डाउन और स्टार्ट रिपीटिंग समथिंग नॉन तो इसका जो आई एम सॉरी आई सॉरी का मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था बहुत सारे आएम सॉरी लिखे थे एंड सभी का आसमी ये क्या है तो आई uh, इसको एक बार पढ़ के देखो एंड शी जस्ट रेडीटो ये जो बीट है एक्शन बीट है जो आई मेड इट ऑन माई आई और गो, भाँ। भाँ। गो, भाँ। भाँ। एक गेम ऑफ थ्रोन के में ऐसी थी बैग्राउंड तो मैंने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी आईपैड में। ध्यान आई पैड में आई थिंक दे इसको। कंधे पे मेरी तरह इस सीन में काफ़ी सारी लेयर्स हैं उनके अलग अलग तीन लोगों के फुटस्टेप्स स्टेप्स की आवाज़ मैंने डाली है इफ़ यू गो टू दी रेडियो फ्लाई इंस्टाग्राम पेज वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने कैसे ये फोली इनके फूड का डाला था आई यूज सम पेपर श्रेडिंग्स ऑन रग और उस पर मैंने उसके आगे रिकॉर्डर रख के रिकॉर्ड किया था तो जो पेपर पे चलते हैं और फिर जो रग जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज़ अ वेरी गुड सिमुलेशन फ़ॉर वॉकिंग ऑन ग्रास तो उसकी मैंने तीन अलग अलग लेयर्स डाली थी कि इन तीनों के फुट इन तीनों के फुटस्टेप्स उसके अलावा मैंने बैक का शेक भी डाला है अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो इन जो जो बैक किया था और ये जो रेपिडली चल रहे हैं वो बैक शेक हो रहा है उसके ज़िपर्स शेक हो रहे हैं वो भी आपको सुनाई देगा तो जब मैं म्यूज़िक डाल रहा था तो मैंने कहा कि ये सब तो दब जाएगा उसके पीछे म्यूज़िक के पीछे बट इट हैज़ टू बी सम ऑफ पार्ट्स ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं म्यूज़िक ना डालूं और मैं कहूं कि यार और लिसनर को मैंने वही सुनाना है फुट स्टेप सुना जो मैंने मेहनत से बनाए थे या मैंने वो बैक का शेक डालना है ऐसा नहीं हो सकता द म्यूज़िकसेंचुएट्स द सीन और वो इंपॉर्टेंट है सीन के लिए और जो सारा आप सुन रहे हैं उनकी आवाज़ें और जो पीछे क्रिकेट्स जर्प कर रहे हैं और इनके फुटस्टेप्स और बैग का शेक और म्यूजिक वो सब एक चीज बनके ये सीन बन रहा है उसी बैग में ओह शिट ये लाइट नहीं बंद करी थी ये इनका नहीं। एक लास्ट चैलेंज है कि यार गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई और मैं यहाँ तक पहुंच गया था ट्रिप के एंड देखा चैलेंज करूँ Uh, पहले मैंने सोचा कि जो मेनयक है उसने कुछ गाड़ी को कर दिया है जो स्टार्ट नहीं हो रही है बट क्योंकि मेनक ने बोला है कि किसी को मत बताना है सो ही वॉन्टेड दैम टू लीव दिस प्लेस वो चाहता था ये चले जाए यहाँ से और वो अगले विक्टिम की वेट कर ले आज रात या अगली रात क्योंकि ही डज दिस रेगुलरली जो कहता है मैं उंगलियां इकट्ठी करता हूँ लेकिन सो so मैंने फिर बैक ट्रैक किया और मैं पीछे आया कि इनकी गाड़ी को और क्या प्रॉब्लम हो सकती है so I thought maybe battery down हो battery कैसे down हो गई? और वहाँ पे मैंने वो लाइट वाला सीन डाला कि लाइट ऑन कर रहे हैं। ही नहीं हो बैटरी हो रही। यार गई है। बंद करनी चाहिए है ना पल्स बहुत तेज चल रही है कुछ करना चाहिए क्या हमें उसी बाग पाक में देख इसमें तो नहीं है शिट यार मेरा पर्स में ही रह गया मैं भाग के नहीं फ्लैट की कीज़ है यार, उसमें आईडी प्रूफ ऑफिस का एक पागल हो गई है क्या भी के मेरा आइडिया था कि यार गए आप एज बोलो कि पागल है क्या कर रही है पड़ी है गाड़ी की सेफ्टी में वाई यू वॉन्ट टू लीव द सेफ्टी ऑफ द कार इसको आप सुनो जो उसने यस करके नंबर दबाए Yes. <laughs> ये सौ नंबर नहीं है दिस इज़ अगर आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड में जाएंगे तो सौ नंबर साउंड्स लाइक दिस और जो नंबर है जो उसने मिलाया है दैट इज़ नाइन वन, वन तो जब मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था सौ नंबर वन डबल जीरो रिकॉर्ड किया मैंने उसमें डाला एंड दैन प्लेटेड बैक तो मुझे बड़ा वेअ लगा तो मैंने कहा कि मुझे ऑफ क्यों लग रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे एंड देन आई रियलाइज कि इतने सालों से अमेरिकन शोज और मूवीज देखते देखते मुझे ये मेरे दिमाग में घुस गया था एंड आई थॉट कि यार मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ 1100 से सो लेट्स चेंज इट टू नाइन अच्छा ले मगर प्लीज जल्दी आईयो अब ईशा भी चली गई है और हैप्पी uh, जो है इस इज गोइंग टू कम बैक टू द कार तो आई वाज ट्राइंग टू मिसलीड यू द लिसनर कि फ़ियर फॉर ईशा जो कि अब अकेली वहाँ पे है और फियर फॉर हैप्पी जो कि अब अकेला वापस आ रहा है बिकॉज एज्यूमिंग कि सागर और अदिति कार में सेफ हैं पुलिस को बुलाने गया हैप्पी आता ही होगा वापिस सागर सागर पुलिस मैं यहाँ तक uh, मैं सिर्फ लिख चुका था कि वो कह रही है कि पुलिस को बुलाने गया है एंड आई डेंट हैव एनी एंडिंग उस टाइम पे और काफ़ी आई थिंक दो हफ्ते मुझे लग गए एंडिंग को क्रैक करने में क्योंकि मैं सोच रहा था कि इन एंड में क्या होगा इनके साथ हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी ये सारे फंस जाएंगे या इनमें से एक और फंस जाएगा एंड देन विल द प्रोसेस स्टार्ट अगेन क्वेश्चन आंसर वाला तो क्या होगा एंडिंग में एंडिंग वाज वेरी ओपन इन माय माइंड और मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी एंड आई वाज वाचिंग दिस मूवी कॉल्ड अनसेन। उसमें एक लड़की को अगेंस्ट हर विल एक मेंटल असाइलम में कमिट कर दिया जाता है एंड uh, उसमें बिकॉज व्हेन आई राइट समथिंग ऑफ अ जॉनरा वैन आई एम राइटिंग हॉर और थ्रिलर तो मेरी कोशिश रहती है कि जितनी भी हॉर मूवीज़ हैं जितने भी थ्रिलर मूवीज हैं मैं देखूँ उस टाइम ताकि मैं उस जोन में रहूं। अगर मैं कॉमेडी देख रहा हूं, तो मैं ढेर सारी कॉमेडीज देखना शुरू कर देता हूं। तो आई वॉज इन दैट जोन और उसमें एक सीन है कि पुलिस की कार कम्स अप टू उस मेंटल असाइलम का जो मेन गेट है वहाँ पे कर, पुलिस की कार आती है एंड इमिडिएटली पॉज द सीन और वहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल गया कि पुलिस की कार इनके पास आती है बट द पुलिस इज़ द मेनियम सेल्फ एंड देन लकीली वो जो एलिमेंट्स हैं जो वॉकी टॉकी वाला एलिमेंट था जो गन वाला एलिमेंट था वो भी पुलिस के पास ही होगा और किसके पास होगा ये सब चीजें सो so, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था इनिशियली मेरे दिमाग में नहीं था कि वो पुलिस वाला है लेकिन जब पुलिस वाला एलिमेंट मेरे दिमाग में आया तो आई था कि यार हाँ ऑबियसली मे नज़ दुलिस मैन ऑल्सो ये दोनों कहाँ रह गए और ये जो होप फुल म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में यह भी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि यू फील लाइक कि हाँ तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम देखा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा कार में बैठना है, Sir, ए, एक mental है उसने मेरी boyfriend scene सीन में रूलाइस जो भी इसने door open किया है इतने सारे door open होते हैं और close होते हैं ये अपना door open करती है फिर पीछे आके हैप्पी का डोर ओपन सॉरी सागर का डोर ओपन करती है एंड देन दुलिस मैन अपना डोर ओपन करके बाहर आता है फिर वो अपनी कार का पीछे का डोर ओपन करता है और ही अंदर बैठते हैं तो इतने सारे डोर ओपन क्लोज हो रहे थे तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि यार क्या हो रहा है ये तो कुछ दरवाजे अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो कुछ दरवाजे खुले रह जाते हैं उनको आप प्लीज़ हेल्प कीजिए ये पुलिस वाले की जो कार का दरवाजा है चूं करके खुलता है इट्स अ कार। कौन सा हॉस्पिटल है है सर? सबसे पास में। हमारे दो दोस्त और हैं, बस आते ही होंगे। एक तो वही है जिसने आपको यहाँ बुलाया है अरे सर प्लीज वेट कीजिए दो मिनट दो लोग और हैं सर मैंने कितनी वापिस आ गई है ऑंडे जी कहा अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है आई होप नहीं होगा बिकॉज मैं एज्यूम करता हूँ कि ऑडियंस स्मार्टर देन मी और सब लोग समझ रहे हैं लेकिन अगर आपको एक परसेंट भी कंफ्यूजन है कि वहाँ कैसे आया सो so वेन्यू अगर आप सौ नंबर मिलाते हो तो कंट्रोल रूम में जाता है एंड वॉट द डू इज़ देनाउंसड ऑन द रेडियो ऑन द वायरलेस ऑन द वॉकि कि यहाँ से कॉल आइए इसके पास जो भी है अटेंड करने जाए एंड जो भी नियरेस्ट पुलिस होता है वो आंसर करता है कि हाँ मैं इस एरिया के पास हूं एंड आई एम गोइंग टू अटेंड दिस कॉल वो वायरलेस पे आया होगा और इसने सुना होगा कि कंप्लेंट आई है कि एक लड़का किडनैप हो गया है और परेशान है कुछ दोस्त उस एरिया से हाईवे थर्टी वन जो जहां भी होगा इंडिया मैं आई नो हाईवे थर्टी वन का है तो वहां से इसने आंसर किया होगा कि हाँ मैं अटेंड करने जा रहा हूँ कॉल और इसने वहाँ पर पहुँच के वापस अपने बॉस को बोला कि कहाँ भेज दिया कोई नहीं है यहाँ पर नो no! चल फिर निकल ले मैंने कहा था योर्स ट्रूली चल फिर निकल ले <laughs> किसी को कुछ मत बताना Head! Head! तो ये था एपिसोड मेनिक टाइन इट्स का अगर आपको अपडेट्स फॉलो करने हैं टाइनिटेल्स के फॉलो टाइनी टेल्स पॉड पीओडी ऑन ट्विटर And you can follow our Instagram Radiofly HQ. Until next time, goodbye.